सवाल पूछना हमारा अधिकार है जवाब पाना हमारा हक हमारा देश हमारे अधिकार आइए जानते हैं राजस्थान में हुए एक घोटाले के बारे में जो 1990 से चलता आ रहा था और जिसका खुलासा आखिरकार हुआ 2006 में चनवाद पंचायत में विकास के नाम पर हर साल एक करोड़ रुपए खर्च किए जाने लगे पर इसका 70 प्रतिशत पैसा जाता था भ्रष्ट अधिकारियों तथा सरपंचों की जेब में घोटाले की जड़ एक सरकारी डिस्पेंसरी थी जिसे बनाने के नाम पर सरपंच ने दो लाख रुपए लिए जबकि की डिस्पेंसरी चालीस साल पहले ही बन चुकी थी गांव वालों ने तब आरटीआई के तहत अपील की और कार्रवाई हुई और सारे घोटाले का पर्दाफाश हुआ सरपंच को जेल हुई और तेरह सरकारी कर्मी सस्पेंड हुए और सभी पंचायतों को सख्त निर्देश दिए गए कि सभी विकास कार्यो की जानकारी उन्हें देनी पड़ेगी अधिक जानकारी के लिए आप लॉग कर सकते है डब्ल्यू dot in.